भारतीय व्याख्यान भक्ति सियालकोट में दिया हुआ भाषण पंजाब तथा कश्मीर से निमंत्रण मिलने पर स्वामी विवेकानंद ने उन प्रदेशों की यात्रा की कश्मीर में वे एक महीने से ज़्यादा समय तक रहे कश्मीर नरेश तथा उनके भाइयों ने स्वामी जी के कार्य की बड़ी प्रशंसा की तत्पश्चात वे कुछ दिनों तक मरी रावलपिंडी और जम्मू में रहे जहां उन्होंने प्रत्येक स्थान पर व्याख्यान दिए फिर वे सियाल कोट गए और वहां उन्होंने दो व्याख्यान दिए एक व्याख्यान अंग्रेजी में भी था और दूसरा हिंदी में हिंदी व्याख्यान का विषय था भक्ति जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है संसार में जितने धर्म हैं उनकी उपासना प्रणाली में विभिन्नता होते हुए भी वे वस्तुतः एक ही हैं किसी किसी स्थान पर लोग मंदिरों का निर्माण कर उन्हें में उपासना करते हैं कुछ लोग अग्नि की उपासना करते हैं किसी किसी स्थान में लोग मूर्ति पूजा करते हैं तथा कितने ही आदमी ईश्वर के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं करते ये सब ठीक है इन सब में प्रबल विभिन्नता विद्यमान है किंतु यदि प्रत्येक धर्म के सार उनके मूल तथ्य उनके वास्तविक सत्य के ऊपर विचार कर देखें तो वे सर्वथा अभिन्न हैं इस प्रकार के भी धर्म हैं जो ईश्वरोपासना की आवश्यकता ही नहीं स्वीकार करते यही क्या वे ईश्वर का अस्तित्व तो भी नहीं मानते किंतु तुम देखोगे ये सभी धर्मावलंबी साधु महात्माओं की ईश्वर की भांति उपासना करते हैं बौद्ध धर्म इस बात का उल्लेखनीय उदाहरण है भक्ति सभी धर्मों में है कहीं ईश्वर भक्ति है तो कहीं महात्माओं के प्रति भक्ति का आदेश है सभी जगह इस भक्ति रूप उपासना का सर्वोपरि प्रभाव देखा जाता है ज्ञान लाभ की अपेक्षा भक्ति लाभ करना सहज है ज्ञान लाभ करने में कठिन अभ्यास और अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है शरीर सर्वथा स्वस्थ एवं रोग शून्य न होने से तथा मन सर्वथा विषयों में से अनासक्त न होने से योग का अभ्यास नहीं किया जा सकता किंतु तो सभी अवस्थाओं के लोग बड़ी सरलता से भक्ति साधना कर सकते हैं भक्ति मार्ग के आचार्य सांडिल्य ऋषि ने कहा है कि ईश्वर के प्रति अतिशय अनुराग को भक्ति कहते हैं प्रहलाद ने भी यही बात कही है यदि किसी व्यक्ति को एक दिन भोजन न मिले तो उसे कितना कष्ट होता है संतान की मृत्यु होने पर उसको कैसी यातना होती है जो भगवान के यथार्थ भक्त हैं उनके भी प्राण भगवान के विरह में इसी प्रकार छटपटाते हैं भक्ति में यह बड़ा गुण है कि उसके द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है और परमेश्वर के प्रति दृढ़ भक्ति होने से केवल उसी के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है नाम निज नामनामकारी कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य हे भगवान तुम्हारे असंख्य नाम हैं और तुम्हारे प्रत्येक नाम में तुम्हारी अनंत शक्ति विद्यमान है और प्रत्येक नाम में गंभीर अर्थ गर्वित है तुम्हारे नाम का उच्चारण करने के लिए स्थान काल आदि किसी भी चीज का विचार करना आवश्यक नहीं हमें सदा मन में ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और इसके लिए स्थान काल का विचार नहीं करना चाहिए ईश्वर विभिन्न साधकों के द्वारा विभिन्न नामों से उपासित होते हैं किंतु यह भेद केवल दृष्टिमात्र का है वास्तव में कोई भेद नहीं है कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी ही साधन प्रणाली अधिक कार्यकारी है और दूसरे अपनी साधन प्रणाली को ही मुक्ति पाने का अधिक सक्षम उपाय बताते हैं किंतु यदि दोनों की ही मूल भित्ति का अनुसंधान किया जाए तो पता चलेगा कि दोनों ही एक हैं शैव शिव के ही सर्वापेक्ष अधिक शक्तिशाली समझते हैं वैष्णो विष्णु को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं देवी के उपासकों के लिए देवी ही जगत में सबसे अधिक शक्तिशालीनी है प्रत्येक उपासक अपने सिद्धांत की अपेक्षा और किसी बात का विश्वास ही नहीं करता किंतु यदि मनुष्य को स्थायी भक्ति की उपलब्धि करनी है तो उसे यह द्वेश बुद्धि छोड़नी ही होगी द्वेश भक्ति पथ में बड़ा बाधक है जो मनुष्य उसे छोड़ सकेगा वही ईश्वर को पा सकेगा तब भी इष्ट निष्ठा विशेष रूप से आवश्यक है भक्त श्रेष्ठ हनुमान ने कहा है श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मने तथापि मम सर्वस्वम राम कमलोचन है मैं जानता हूँ जो परमात्मा लक्ष्मीपति हैं वे ही जानकी पति हैं तथापि कमल लोचन राम ही मेरे सर्वस्व हैं प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव जन्म से ही औरों से भिन्न होता है और वह तो उसके साथ बना ही रहेगा समस्त संसार किसी समय एक धर्मावलंबी नहीं हो सकता इसका मुख्य कारण यही भावों में विभिन्नता है ईश्वर कर संसार कभी भी एक धर्मावलंबी न हो यदि कभी ऐसा हो जाए तो संसार का सामंजस्य नष्ट होकर विशृंखलता आ जाएगी वस्तु मनुष्य को अपनी ही प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए यदि मनुष्य को ऐसे गुरु मिल जाए जो उसको उसी के भावानुरूप मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक हो तो वह मनुष्य उन्नति करने में समर्थ होगा उसको उन्हें भावों के विकास की साधना करनी होगी जो व्यक्ति जिस पथ पर चलने की इच्छा करे उसे उसी पथ पर चलने देना चाहिए किंतु यदि हम उसे दूसरे मार्ग पर घसीटने का यत्न करेंगे तो वह उसके पास जो कुछ है उसे भी खो बैठेगा वह किसी काम का न रह जाएगा जिस भाती एक मनुष्य का चेहरा दूसरे के चेहरे से भिन्न होता है उसी प्रकार एक मनुष्य की प्रकृति दूसरे की प्रकृति से भिन्न होती है किसी मनुष्य को अपनी प्रकृति के ही अनुसार चलने देना में क्या आपत्ति है एक नदी एक ओर बहती है यदि उसके बहाव को ठीक कर नदी को उसी ओर बहाया जाए तो उसकी धारा अधिक तेज हो जाएगी और वेग बढ़ जाएगा किंतु यदि स्वाभाविक प्रवाह की दिशा को बदलकर उसे दूसरी दिशा में प्रवाहित करने का यत्न किया जाए तो तुम यह परिणाम देखोगे कि तो उसका परिमाण क्षीण हो जाएगा और उसका वेग भी कम हो जाएगा यह जीवन एक बड़े महत्व की चीज़ है अतः इसे अपने अपने भाव के अनुसार ही चलना चलाना चाहिए भारत में विभिन्न धर्मों में कभी विरोध नहीं था वरन प्रत्येक धर्म स्वाधीन भाव से अपना कार्य करता रहा इसीलिए यहाँ अभी तक यथार्थ धर्म भाव बना है इस स्थान पर यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि विभिन्न धर्मों में तब विरोध उत्पन्न होता है जब मनुष्य यह विश्वास कर लेता है कि सत्य का मूल मंत्र मेरे ही पास है और जो मनुष्य मुझ जैसा विश्वास नहीं करता वह मूर्ख है और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति ढूँगी है क्योंकि तो अगर वह ऐसा ना होता तो मेरा अनुगमन करता यदि ईश्वर की यह इच्छा होती कि सभी लोग एक ही धर्म का अवलंबन करें तो इतने विभिन्न धर्मों की उत्पत्ति क्यों होती सब लोगों को एक धर्मावलंबी बनाने के लिए अनेक प्रकार के उद्योग और चेष्टाएं हुई किंतु इससे कोई लाभ नहीं हुआ तलवार के जोर से जिस स्थान पर लोगों को एक धर्मावलम्बी बनाने की चेष्टा की गई वहाँ भी एक की जगह दस धर्मों की उत्पत्ति हो गई इतिहास इस बात का प्रमाण है समस्त भारत में सबके अनुकूल एक धर्म नहीं हो सकता क्रिया तथा प्रतिक्रिया इन दो शक्तियों से मनुष्य मननशील हुआ है यदि इन शक्तियों का प्रयोग मन पर न होता तो मनुष्य कुछ सोच ही न सकता इतना ही क्यों वह मनुष्य ही नहीं कहा जा सकता मनुष्य मननशील प्राणी है वह मनयुक्त है मन धातु से मनुष्य शब्द बनता है मनुष्य शब्द का अर्थ है मननशील मननशीलता की शक्ति के लोप हो जाने पर मनुष्य और एक साधारण पशु में कोई अंतर न रह जाएगा ऐसे व्यक्ति को देखकर सबके हृदय में घृणा का उद्रेक होगा ईश्वर करे भारतवर्ष में कभी ऐसी अवस्था न उत्पन्न हो अतः मनुष्यत्व कायम रखने के लिए एकत्व में अनेकत्व की आवश्यकता है सभी विषयों में इस अनेकत्व तो या विविधता की आवश्यकता है कारण जितने दिन यह अनेकत्व तो रहेगा उतने ही दिन जगत का अस्तित्व भी रहेगा अवश्य ही अनेकत्व तो या विविधता कहने से केवल यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि उनमें छोटे बड़े का अंतर है परंतु यदि सब जीवन के अपने अपने कार्य को समान अच्छाई के साथ करते रहें तब भी विविधता वैसे ही बनी रहेगी सभी धर्मों में अच्छे अच्छे लोग हैं इसलिए सभी धर्म लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अतः किसी भी धर्म से घृणा करना उचित नहीं यहाँ पर यह प्रश्न उठता है उठ सकता है जो धर्म अन्याय की पुष्टि करे क्या उस धर्म के प्रति भी सम्मान दिखाना होगा अवश्य है इस प्रश्न का उत्तर नहीं के सिवा दूसरा क्या हो सकता है ऐसे धर्म को जितनी जल्दी दूर किया जा सके उतना ही अच्छा है कारण उससे लोगों का अमंगल ही होगा नैतिकता के ऊपर ही सब धर्मों की भित्ति प्रतिष्ठित है सदाचार को धर्म की अपेक्षा भी उच्च स्थान देना होगा यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि आचार का अर्थ बाह्य और आभ्यंतरिक दोनों प्रकार की शुद्धि से है जल तथा अन्य शास्त्रोक्त वस्तुओं के प्रयोग से शरीर शुद्धि हो सकती है आभ्यंतर शुद्धि के लिए मिथ्या भाषण सुरापान एवं अन्य गर्हित कार्यों का त्याग करना होगा साथ ही परोपकार भी करना होगा केवल मद्यपान चोरी जुआ झूठ बोलना आदि असत कार्यों के त्याग से ही काम न चलेगा इतना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है इतना करने से मनुष्य किसी प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकेगा अपने कर्तव्य पालन के साथ साथ दूसरों की कुछ सेवा भी करनी चाहिए जैसे तुम आत्मकल्याण करते हो वैसे दूसरों का भी अवश्य कल्याण करें अब मैं भोजन के नियम के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। इस समय भोजन की समस्त प्राचीन विधियों का लोप हो गया है लोगों में एक यही धारणा विद्यमान है कि इसके साथ मत खाओ उसके साथ मत खाओ सैकड़ों वर्ष पूर्व भोजन संबंधी जो सुंदर नियम थे उनके बदले आज केवल छुआछूत का नियम ही बचा है शास्त्र में भोजन के तीन प्रकार के दोष लिखे हैं जाति दोष जो खाद्य पदार्थ स्वभाव से ही अशुद्ध है, जैसे प्याज लहसुन आदि वह जाति दुष्ट खाद्य हुआ जो व्यक्ति इन चीज़ों को अधिक मात्रा में खाता है उसमें काम वासना बढ़ती है और वह अनैतिक कार्यों में प्रवृत्त हो सकता है जो ईश्वर तथा मनुष्य की दृष्टि में सब प्रकार से घृणित है दूसरा निमित्त दोष गंदे तथा कीड़े मकोड़ों से दूषित आहार को निमित्त दोष से युक्त कहते हैं इस दोष से छुटकारा पाने के लिए ऐसे स्थान में भोजन करना होगा जो खूब साफ सुथरा हो तीसरा आश्रय दोष दुष्ट व्यक्ति से छुआ हुआ खाद्य पदार्थ भी त्याज्य है कारण इस प्रकार का अन्न खाने से मन में अपवित्र भाव पैदा होते हैं ब्राह्मण की संतान होने पर भी यदि कोई व्यक्ति लंपट एवं कुकर्मी हो तो उसके हाथ का खाना उचित नहीं